पशेमरा स्थिस्थिशे मजे बित आयु यदायुः न इंद्रो वृदश्रवा स्वस्म पूषा विश्व में ओम स्स्तिनस्ताने बृहस्पतिर्दद ओं शाति केशवं शा शं शचार्यवंवादरायण्य वे भगव म के मूर्तिद विभागि व्योम वजा देहाय दक्षिणा मूर्त नमः ओ शाति शांति शांति मांडव्य उपनिषद इसमें हम लोग चतुर्थ अला शांति प्रकरण में तिरानवे कार्य का पूरा नहीं हुआ था ना और एक दो था पूरा था दो पंक्ति आदि शांता ही अनुत्पन्ना प्रकृत्य सुनिर्भता सर्व धर्मा सामना अजंग साम्यं विशारदम सर्वे धर्म आदि शांता आदिशांता अर्थात आदि अर्थात उनका कभी भी शांतत्व अर्थात आनंद का हानि नहीं हुआ था आदि अर्थात कोई आरंभ हो गया इस प्रकार की नहीं है इसलिए दिया स्वरूपोत्व तो शांत टिप्पणी कर दिए थे अनुत्पन्न अर्थात अजा प्रकृत्या सुनिर्भरता तो आदि शांत क्यों कहते हैं प्रकृतियानिर्भरता प्रकृतिया स्वभाव से सुख रूप है बहुवचना दिया आगे कहते हैं समा अभिन्ना ये सब अभिन्न है इसलिए अजम साम्यम विशारदम भाष्य में सर्वे धर्म समाश्च अभिन्नाश्च समिन्ना वो सम है समान है अर्थात समान स्वभाव और अभिन्न अभिन्न अर्थात वास्तविक एक ही है एक ही है तो फिर समान कैसे कहते हैं? दो हो तो कहा जाएगा ए वो इसके साथ समान है तो इसलिए कहते हैं कि अभिन्न अभिन्न है ठीक उत्तम एवं अर्थम चतुर्थपादन संक्षिप्य दर्शति तो वास्तव में जो ऐक्य है इसी को दिखाते हैं अजम साम्यम विशारदम इसका कोई जन्मनाश नहीं है आगे श्लोका्थम उपसंगरती विशुद्धम भाष्य में अजम साम्यम विशारदम विशारदम अर्थात ये बैशारध्य टीका में आगे कहेंगे वैशारध्य वैशारद्य का अर्थ तो वैसारद्यम बैसारद्यम का अर्थ विशारदम के ऊपर बिंदी है विशारदम वो नपुंसकलिंग होना चाहिए भाष्य में जो है ना अजम साम्यम विशारदम वो नपुंसक लिंग होना चाहिए इसलिए विशारदम बिंदी होना चाहिए तो विशारदम का क्या अर्थ कहते हैं विशुद्धम आत्मतत्व अर्थात आत्मतत्व के ही विशारद शब्द से कहा गया यश क्योंकि सारे जीवात्मा वास्तविक उनका स्वरूप से विशुद्ध आत्मतत्व तो है विशुद्ध आत्मतत्व तो विशुद्ध कहने का अर्थ आत्मतत्व तो आत्मतत्व तो विशुद्ध कहते हैं जिसमें कभी विकार वो ही नहीं सकता कभी था भी नहीं वर्तमान काल में भी नहीं और आगे भी कभी हो नहीं पाएगा इसलिए विशुद्ध यशमात क्यूँकी ऐसा है तस्माद शांतिर मोक्षो व नास्ती कर्तव्य इत्यर्थ तो इतना परिश्रम करते हैं बारिश में भी वेदांत तो हम विचार करेंगे कहेंगे और कहते हैं कि मोक्ष और शांति नास्ती कर्तव्य कुछ करने का है नहीं कब कहेंगे तो जब विशारद हो जाएंगे अब वैशारद आ जाएगा तो फिर और कुछ करने का बाकी नहीं है वास्तविक तो स्थिति वही है कि शांति मोक्ष कुछ करना नहीं है मैं तो मैं ही है इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है बाकी क्या फिर सब करते हैं कहते मैं दूसरों का सुधार करता है ये सारे साधना यही है कि मैं दूसरे का सुधार करता है और जिसका सुधार करता है वो सब रजूसर को है पहले जो दूसरा है वो तो दूसरा पहले बाहर लगेगा सब जिसको मामो कहा जाएगा फिर जो मोमो करते करते छूट जाएगा छूट जाएगा फिर तो देखेगा कि कुछ नहीं हो रहा है इसलिए कहते ना राम जी आए क्या नहीं किए सारे राक्षस को साफ कर दिए तो फिर घट गया फिर भगवान कृष्ण को आना पड़ा और कृष्ण तो अकेला नहीं कर पाए पांडव को लगा करके सब मिलकर के साफ करवाए तो फिर क्या हुआ कलयुग आ गया तो ये राम जी जो किए, जो युग का स्थिति था उसे द्वापर युग में और बढ़ा ना घटा बढ़ गया पाप का भार और बढ़ गया राम जी इतना किए कि और बढ़ गया भगवान कृष्ण फिर इतना किए किए उसके बाद कलियुग आ गया ये और घटा बढ़ा और बढ़ गया यही है कि जितना करने जाएंगे उतना इसका स्थिति घट जाएगा मतलब ये संसार और खराब हो जाएगा इसलिए सबसे ये है की कुछ नहीं करके अपने में शांत हो जाना अगर कहते हैं जगत में अगर सब शांत हो जाएंगे ना ये बाकी पूरा जगत को शांत कर देंगे क्योंकि एक अगर एयर कंडीशन लगेगा और कमरे को शांत कर देगा ना तो इसी प्रकार की कुछ करना नहीं है पहले अपने शांत तो हो जाना जब तक ये करते रहेंगे लगेगा कि हम कुछ कर रहे हैं कुछ जगत का जो तो वास्तविक गड़बड़ हो जाता है इसलिए कहा गया कि केवल ज्ञानी है तो ही वो जगत का कुछ अगर करता है तो करने दीजिए बाकी को तो कैसे ज्ञान होगा उसी के लिए उद्यम करना चाहिए क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं हुआ क्या ठीक क्या गलत यही पता नहीं चलता तो हम क्या कर देंगे सब उल्टा ही कर देंगे शांति मोक्ष व कर्तव्य कर्त्तव्य इतर्थ टीका में उक्त रूपता मोक्षस्य मोक्ष से अपरुषार्थता कहता है आपने कह दिया मोक्ष कर्तव्य नहीं है अगर मोक्ष में कर्तव्य नहीं है मोक्ष कर्तव्य नहीं तो मोक्ष में कर्तव्यता नहीं आएगा मोक्ष में जिसमें कर्तव्यता नहीं आएगा वो पुरुषार्थ बनेगा पुरुष उसके लिए उद्यम करेगा फिर नहीं करेगा तो मोक्ष में पुरुषार्थता नहीं आएगा अगर मोक्ष में पुरुषार्थ नहीं आएगा तो फिर पुरुषार्थ और किस में बच जाएगा धर्म अर्थ काम में तो उसी के पीछे ही जगत लगे रहेगा फिर तो अगर मोक्ष में पुरुषार्थ नहीं रहेगा तो फिर धर्म में भी पुरुषार्थ थोड़ा शिथिल हो जाएगा तो अर्थ काम में ही फिर पुरुषार्थता ज्यादा ही रहेगा तो जो कलयुग का स्थिति है पूर्व पक्ष वही पूछता है उत्तर उत्तरूपता अर्थात मोक्ष में कर्तव्यत्व मोक्ष में कर्तव्य तो अनंगीकार है अगर मोक्ष में कर्तव्य तो नहीं मानेंगे तो फिर मोक्ष से अपरुषार्थता स्या मोक्ष फिर पुरुषार्थ नहीं रहेगा तो इस प्रकार हो जाएगा इसके लिए भाष्य में उतर देते हैं नही नित्य, नित्य एक स्वभाव से कृतम किंचित अर्थवत्त नित्य एक स्वभाव जो है उसका कृतम किंचित कुछ कर दिया वो अर्थवत प्रयोजन सिद्ध करेगा वो नहीं करेगा नित्य पदार्थ में कुछ करके उसका प्रयोजन सिद्ध कर देंगे व्यावहार के दृष्टि से आकाश आकाश का कुछ करके हम कुछ परिवर्तन कर दे सकते हैं कुछ नहीं कर पाएंगे इसी प्रकार की हमारा स्वभाव का तो हम जो साधना फिर कर रहे हैं लग रहे हैं कहते हैं ये बुद्धि को थोड़ा शुद्ध करने के लिए मन को शुद्ध करने के लिए यही हम कर रहे हैं और बुद्धि मन का शुद्ध कब हो पाएगा हम जितना उसे असंग होंगे जितना असंग होंगे उतना उसको हम सुधार कर पाएंगे जितना उसके साथ सटेंगे उतना कम सुधार कर पाएंगे क्योंकि उसका हानि लाभ से हम हमेशा संबंधित हो जाएंगे इसलिए हम निरपेक्ष होकर के सुधार नहीं कर पाएंगे इसलिए कहा जाता है कि ज्ञान मार्ग भी बुद्धि का शुद्धता शीघ्र लाएगा अन्य किसी मार्ग की अपेक्षा क्योंकि आप भिन्न रह करके उसका सुधार कर रहे हैं तो इसलिए जितना अधिक संभव है इसका विचार में लगे रहे उप, जन्म व्रियेत तथा कृतक से अनित्यत्व अवश्य भावीर्थ संसार दुख उपशमनम और सुख का जन्म आत्यंतिक दुख विनाश और परमानंद की प्राप्ति ये कहा जाता है ये दोनों अगर किया जाएगा तो तदा कृतक से यद कृतकम तदा नित्यम जो किया जाएगा वो नित्य हो जाएगा अनित्यत्व असम भावी अवश्यम भावीर्थ आठ अच्छा आगे अवश्यम भावी इत्य प्रवोचनाथम आगे ठीक तो इसलिए मोक्ष हमको करना है ये नहीं है हम मुक्त नहीं है इस प्रकार की खाली हमारा के भ्रांति है ये भ्रांति को हटा देना है तो हम मुक्त हैं है हम स्वभाव से मुक्त हैं। किंतु मान रहे हैं मुक्त नहीं है क्यों नहीं है मुक्त क्योंकि शरीर मन बुद्धि के साथ तादाद में हो रहा है इसका तादाद में हटा लेना तो तभी हट जाएगा जब हम इसको उसका स्वाभाविक स्थिति में ले आएंगे अर्थात बुद्धि में जब वासना नहीं रहेगा तभी उसका तादाद में छूट जाएगा तो बुद्धि में वासना शून्य करने से ही तादात में छूट जाएगा तो ये जानकर के हम साधन मार्ग में चले कि हम बुद्धि का सुधार कर रहे हैं इतना ही हमारा कार्य है तो बाकी हमको कुछ मिल जाएगा हमको कुछ मिलेगा ये बुद्धि है तो हम साधक नहीं है अभी तक अर्थात तो हमको कुछ मिलना मतलब ये नहीं है प्राप्त कुछ होना नहीं है ये बुद्धि है तो, तो निष्काम होना है तो जीवन में भी जितना जितना निष्कामता हो जाएगा उतना द्रुत प्रगति होगी ये सब अच्छा ये तिरानब्बे श्लोक पूरा हुआ इसका उच्चारण करेंगे okay. इदानी मुमुक्ष प्ररोचनार्थम अविद्व निंदां दर्शयती मुमुक्ष का प्ररोचन के लिए दस नंबर टिप्पणी प्ररोचनार्थम मोक्ष वस्तुनी उत्तम अनुराग उत्पत्ति उत्पत्थम संशोधन करना है मोक्ष वस्तु में मोक्ष रूप जो वस्तु आत्मतत्व इसमें उत्तम अनुराग उत्पत्ति टीका में इधानी मुमोक्ष प्ररोचनाथम अभिद्व निंदा दर्शयती प्ररोचन अर्थात तो वही मोक्ष वस्तु में अनुराग करना भाष्य में ये यथोक्तम परमा वैशारद्य श्लोक वैशारदे ने विचरता सदा भेद निन्ना पृथ्बाद तस्मापण स्मृता भेद तस्माते भेदे सदा तु ध्य वै नस् भेद निम्ना पृथकवाद तस्तः स्मृता भेदे सदा सदाचरता भेद ज्ञान जिनको होता है अर्थात तमस रजस अधिक होने से इस प्रकार होता है तो उनका भेदे सदा विचरता विचरण करने वालों का तू बैसाराध्यम वैशाराध्यम कहा विशुद्ध आत्मतत्व अर्थात आत्मनिष्ठा उनका आत्मनिष्ठा वे नास्ती भेद ज्ञान है तो आत्मनिष्ठा नहीं होगा क्यों कहते हैं भेद निम्ना भेद निम्ना निम्न अर्थात नीचे की तरफ अर्थात प्रवाह भेद की तरफ जिनका बुद्धि प्रवाहित होता है पृथक वादा भेद पृथक वादा वादा अर्थात तो बदनमशील तो जो लोग पृथक भेद का ही कथन करते हैं अधिक तस्मात ते कृपणा स्मृता तो भेद कथन भेद का भान होना दृढ़ होना और उसका बारे में ज्यादा विचार करना ये सब कृपण है ये वृदारण्य को उपस्थित में याज्ञ जी गार्गी को कहते हैं तो यो वही एतद अक्षरम अविदित्व गार्गी अस्मात्ती इस लोक से जो एतदी अक्षरम ब्रह्म को जो नहीं जान करके शरीर छोड़ता है वो कृपण हो गया और जो विदित्व गति तो सब्राह्मण ब्राह्मण ज्ञानी हो गया ठीक है मैं से तात्पर्य दर्शती अभी श्लोक का तात्पर्य कहते हैं अथ तो भेद बुद्धि जितना हटाए राजसिक तामसिक ये सब व्यापार को जितना घटाए भाष्य में ये यथोक्तम परमार्थ तत्व प्रतिपन्ना यथोक्तम परमार्थ तत्व यथोक्तम क्या है कहते हैं विशारदम जो कहा गया विशुद्धमात्म तत्व ऊपर में कहा गया तृतीय पंक्ति भाष्य वही परमाथ तत्व अजम साम्यम ये सब उसका स्वभाव है प्रतिपन्ना प्रतिपन्ना प्राप्त तेव अकृपण लोके वही अकृपण है सात नंबर टिप्पणी अदुखीन ज्ञान हो गया तो दुख नहीं है और कृपणा एवं अन्य इतिहा शब्द तो कृपण ही है जब तक भेद बुद्धि दूर नहीं हुआ कृपण ही है टीका में उत्तराधमा आदो योजयति श्लोक का उत्तरार्थ भेद निम्ना पृथक बाधा इसलिए वो लोग कृपण है इसको पहले कहते हैं यस्माद् भेद निम्ना यस्माद आरम्भ किया वाक्य इसलिए टीका में कहते हैं तस्मादेश संबंध क्योंकि यतदो नित्य संबंध तो यस्मा आरंभ आगे पृष्ठा में है। उसके साथ ते स्मृता भाष्यम क्योंकि वो भेदो निम्नायीन अर्थात संसार अनुरागा संसारे अनुरागो अगो ते संसार अनुरागा संसार में राग आठ नवटी नव टिप्पणी संसारा नुगा हाँ संसारा नुगा अनुराग नहीं संसारा नुग अर्थात संसार अनुगछन तो गम धातु से ड हो गया संसार अनुगछन आठ नंबर टिप्पणी संसारा अनुरागि संसारा सही है टिप्पणी में संसार दे दिया ना संसार अनुरागि संसार अनुरागि संसारा अनुरागिण के वो सब कौन है कहते पृथक बाधा पृथक बाधा अर्थात पृथंग प्रिथं, का अर्थ नाना वस्तु इति एवं बदनम ये शाम ते पृथक बाधा द्वैतनाथ है पृथक अर्थात तो जगत में नाना प्रकार की वस्तु है इसी प्रकार की बदनम ये शाम जो लोग इसी प्रकार की कहते रहते हैं और उसी का आधार पर कार्य भी करते हैं उसे वही द्वैत भावन द्वैत संस्कार और दृढ़ होता है ये हमारा वो हमारा नहीं है इस प्रकार की सब बुद्धि पृथक बाधा द्वैती न इत्य हाँ। क्यूंकि वो पृथक द्वैत का अनुभव करते हैं, उसके आधार पर कर्म भी करते है तस्मात ते कृपणा कृपना अर्थात तो क्षुद्रा क्षुद्रा अर्थात बुद्धि उनका क्षुद्र संकुचित तो। शरीर मनोबुद्धि के साथ धार्य तस्मात पहले जो यश्मात कहा था अब ये तस्मात के साथ इसका अन्वय क्षुद्रा स्मृता ऐसे स्मरण किया गया स्मरण किसके द्वारा ऐसे किया गया कहते हैं विद्वत् टिप्पणी में दे दिया दो नंबर टिप्पणी विद्वत भी ज्ञानी भी ज्ञानी लोग उनको कृपण कहते हैं में प्रथमार्धम हेतु उक्त अर्थ क्या भेद निम्ना पृथक बाधा कृपणा जो द्वैत का कथन करते हैं वो लोग कृपण इसके लिए प्रथमार्ध प्रथमार्ध श्लोक का पूर्वार्ध ये हो गया हेतु क्यों कहते हैं कि वो सर्वदा भेद में विचरण करते हैं उनका आत्मनिष्ठ तो नहीं है इसलिए वो, वो लोग भेदवादा है भाष्य में द्वितीय पंक्ति में यश्मा वैशारध्यम वैशारद्यम, वैशारद्यम अर्थात विशुद्ध विशुद्ध आत्म तो कहा गया था विशुद्ध आत्मतत्व तो? नास्ती तेसा अर्थात भेदे विचरताम भेद में जो लोग सर्वदा विचरण करते हैं, अर्थात भेद का ही ग्रहण करते हैं, व्यवहार करते हैं। द्वैत मार्गे <coughs> अविद्याल्पित सर्वदा वर्तमान नाम द्वैत मार्ग जो कि अविद्या से कल्पित है उसमें सर्वदा वर्तमान नाम वही द्वैत मार्ग में ही वर्तमान है अर्थात द्वैत का ज्यादा व्यवहार उसी में सत्य बुद्धि ये सब टीका में समान्तरो अश्य अपेक्षित पूरयती क्योंकि भाष्य में द्वितीय पंक्ति में कहा गया यस्मात्सारद्यम विशुद्धिर्नाती आगे आपको कहना पड़ेगा और तस्मात् क्या है भाष्य में तृतीय पंक्ति में अत अत अर्थात अस्मा कारण तस्मा युक्त तेजा कार्पण्यमती अभिप्राय क्योंकि विशुद्धिर्नाती इसलिए कृपण है विशुद्धि अर्थात आत्मनिष्ठा आत्मनिष्ठा नहीं है तो कृपण है इसलिए्य श्लोक इस उच्चारण करेंगे देश्टा, देश्टा, देश्टा, दा, देख्णा, देख्णा, आगे टिका में एवं अविद्वान निंदां प्रदर्शय विद्वत् प्रशंसा प्रसार अभिद्वान का निंदा कर दिए क्या कहकर के कृपण है जो भेदवादी है वो कृपण है और विद्वान का निंदा क्यों करते है कहते विद्वान का प्रशंसा दिखाने के लिए नहीं निंदा निंदम नि तुम प्रवर्तते अभी तुम विधेयम स्तू किसी की निंदा की जाती है उसका निंदा करने के लिए नहीं उसे क्या लाभ होगा चित्त तो दूषित तो हो जाएगा जो विधेय है जो कहना चाहते है उसका स्तुति करने के लिए तो कह देते पदार्थ तो अच्छा नहीं है इसका अर्थ है कि वो पदार्थ अच्छा है ये कहने का तात्पर्य है इसलिए विद्वान का प्रशंसा करते हैं अजय साम्ये तुमचि भविष्य सुनिश्चिता सुनिश्चित ते ही लोके लोके नगाहते नगाहते अजय महाज्ञाश सचतेम्ये लोके महाज्ञास लोको ये ये ये जय साम्ये सुनिश्चिता भविष्य ते ही लोके महाज्ञा तच लोको न गाते तो जैसा है ये केचित जो कृपण हो गया भेदवादा वो तो हो गए किन्तु ये कहकर पूर्व से विचि करते हैं जो कहते हैं वो तो ऐसा है कि अजय साम्य सुनिश्चिता अजय साम्य आत्मतत्व उसमें सुनिश्चिता अर्थात दृढ़ बुद्धि हो गए भविष्य जो इस प्रकार के होते हैं ते ही लोके महाज्ञान तो महातम महंतम न महत ज्ञानम ये तो उनका ज्ञान महत है ज्ञान में महत्व क्या है कहते हैं ज्ञान का विषय महत है तो ज्ञान को महत्व का आ जाएगा हम ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं तो ज्ञान ब्रह्म कैसे हो गया हमको तो ज्ञान हुआ सर्व का हमको ज्ञान हुआ तो ज्ञान ब्रह्म कैसे हो गया कहते हैं विषय भ्रम है तो विषय के अनुसार ज्ञान का नाम पड़ जाता है हम घट ज्ञान क्यों कहते हैं हमको घट ज्ञान हुआ ज्ञान को घट ज्ञान क्यों कहते हैं थे थे। क्योंकि उसका विषय घट है इसलिए इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान क्यों कहते हैं कि उसका जो विषय है वो ब्रह्म है वो नहीं है इसी प्रकार की महाज्ञान क्यों है कहते हैं ज्ञान विषय जो है महत है तो महत सबसे महत कौन है ब्रह्म आत्म तत्व तो।, तो इसलिए वो महाज्ञाना कहते तो हैं अगर वो महाज्ञान है आत्म तत्व तो का ज्ञान हो जाना तो सभी लोगों को हो जाना चाहिए कहते हैं तत्व को न गाते ये लौकिक बुद्धि उसका ग्रहण नहीं कर पाता है लौकिक बुद्धि अर्थात विषय वासना से आक्रांत तो हो जाएगी अगर बुद्धि तो फिर आत्म तत्व को नहीं जान पाएगा क्योंकि मैं असंग हूँ कूटस्थ हूँ और मेरे को ये चाहिए ये दोनों साथ साथ नहीं चलेगा गहरी गा, गाहरी बिलोड़ कहते हैं अर्थात तो वही उसी अर्थ में अर्थात ज्ञान कराना अवगाहनम अर्थात दर्शनम अनुभव टीका में कूटस्थे वस्तु निर्वशेषे यना विपरीत भावना बिहार निर्धारण रूपम संभावना अस्ति विज्ञान संभावनापनीतमस्थ हि व्यवहारभूम कूटस्थे वस्तुनि निर्विशेषे जो कूटस्थ है ओन वस्तु बसेस्तुन जो सर्वत्र विद्यमान है उसी को वस्तु कहा जाता है निर्विशेष उसमें कोई विशेष नहीं है इसलिए हम लोग का ये और एक काम है कि हमें विशेष नहीं होना चाहिए तो कहते हैं विशेष आप अगर रोज गंगा स्नान करेंगे तो विशेष तो आ जाएगा लोग कहेंगे ये प्रतिदिन गंगा स्नान करते हैं कहते तो हैं गंगा स्नान जो करता है विशेष उसमें रहने दीजिए गंगा स्नान शरीर करता है मनु उसको ले करके जाता है तो उसमें विशेष है मेरे में नहीं है इस प्रकार की ये हमेशा विचार करना है मेरे में कोई विशेष नहीं है जिनका इस प्रकार की कूटस्थ वस्तु में ये सम्भावना विपरीत निर्धारण रूपम विज्ञान उनका निर्धारण रूप विज्ञान हो गया निश्चय हो गया निश्चय हो गया अर्थात तो असंभावना भी नहीं है विपरीत भावना भी नहीं है असंभावना क्या है कहते मैं फिर मैं कुटस्थ असंग ब्रह्म कैसे हो जाऊंगा मैं तो रामानंद श्यामानंद है, असंभव है विपरीत भावना कभी तो लगता है कि हाँ हम कूटस्थ है हमारे कोई इच्छा नहीं है हम शुद्ध है फिर अगला समय में लगता है कि मैं तो इच्छा वाला हो गया ये हो गया कि विपरीत भावना कभी हो जाना इस प्रकार की भावना का बीर विज्ञानम निर्धारण रूप विज्ञानम इससे हो जाना संभावना उपनीतम अस्थि ती उपनीतम तीन नंबर टिप्पणी संभावना उपनितम इति निधिम संजनितम इति तो असंभावना को दूर करके संभावना उपनित हो गया असंभावना को कर दूर करेगा निधिध्यासन इसको दूर करेगा जो निधिध्यासन अर्थात निधिध्यासन से फिर संभावना उपनित हो जाएगा हाँ मैं हूँ व्यापक तत्व अर्थात परिच्छेद रहते हूँ ते ही जिनका इस प्रकार की हो जाता ये शाम वाक्यों का आरंभ में कहता ठीक है में ते और व्यवहार भूमौ इस जगत में जीवन मुक्ति अवस्था में महति महद ज्ञानम ये तो कहते महति अर्थात निरतिशय तत्व परिज्ञानवत्वाद महत जो निरतिशय तत्व है उसका परिज्ञान परित ज्ञान असंभावना संशय इत्यादि रहित वो महानुभाव बवंती महानुभाव चार नंबर टिप्पणी उदाराशया उदार आशय जिनका हृदय उदार हो जाता है सर्वलोक साधारण्वाद तत्व ज्ञान बता प्रशंसा प्रस्तुय तत्राह तत्व विषय ज्ञान ये सर्वलोक साधारण ऐसा नहीं की वेदांत तो खाली आप जाएंगे सुनने के लिए और हम जाने से कोई मना कर देगा कहते हैं कि हाँ अगर बिल्कुल योग्यता नहीं तो मना कर देंगे कहेंगे नहीं नहीं पहले ये ये करना है आप अगर बहुत उत्पटांग व्यवहार करते रहेंगे तो फिर लोग कहेंगे नहीं नहीं अभी तो आपको थोड़ा और शुद्ध हो जाना चाहिए तो पूर्व पक्षी कहते हैं कि सर्व का साधार साधारण साधारण पांच नंबर टिप्पणी अहम अस्मि इति अखिल अखिलो अप आत्मानो बेती जगत में कौन नहीं जानता मैं हूं बोल करके कहते हैं सभी को तो हो रहा है क्या किमित प्रशंसा प्रस्तुय है जिसको आत्म का ज्ञान है उसका प्रशंसा करते हैं आत्म को कौन नहीं जानता सभी जानते हैं मैं हूं तो इसलिए श्लोक में कहा तत्व को न गाहते सामान्य लोग इसको जानते नहीं हो तो विशिष्ट को जानते हैं शुद्ध आत्मा को नहीं जानते हैं श्लोक से तात्पर्य माह अब श्लोक का व्याख्यान करते हैं भाष्य का यद इदम परमार्थ तत्व परमार्थ तत्व अमहात्मीर अ अपण्डितेदात बहिष्ठे क्षुद्रेर अल्प, अल्प प्रज्ञर अन्वगा जो यह है यद कहा गया तो पर आगे तद हो कहना पड़ेगा इसलिए टीका में कहते हैं यदि वो शब्द कहना पड़ेगा अमहात्म अन्वगाह्यम योजनीय जो भाषा में देना यदम परमार्थ तत्व तो आगे तत्व तो हम मतलब है नहीं लिखना नहीं है अर्थात तो उसका अन्वय करना है वो उसको ओ महात्मा भी ही। जो महात्मा नहीं है महात्मा कपड़ा वाला महात्मा नहीं है महान आत्मा आत्मार्थत अर्थात तो अंतकरण यश अंतकरण में, में महात्मत्व तो क्या है कहते हैं कि यही है, आत्म विषय ज्ञान उसमें चलना यही महात्मत्व तो है आत्म विषय का ज्ञान उसमें जो लगे लगे हैं उन्हीं को महात्मा कहा जाता है महात्मा भील तो महात्मा क्यों है कहते हैं अपण्डित ही अर्थात उसका विवेक बुद्धि ही नहीं हुआ जिसका विवेक दृढ़ हो जाएगा वो तो आत्म तत्व तो में ही लगेगा तो वो उसका विवेक क्यों नहीं हुआ कहते वेदांत दे तो बहिष्ठ ही वेदांत तो में उसका रुचि नहीं है तो वेदांत तो में रुचि नहीं क्यूँ है कहते क्षुद्र अर्थात चित्त में इतना सारे वासना भरा हुआ है तो वेदांत श्रवण कहाँ कर पाएगा क्षुद्रे तो क्यों उसका वासना भरा हुआ है अल्प प्रज्ञा अल्प प्रज्ञा अर्थात शरीर इत्यादि में अत्यधिक तादात में हो करके छोटा छोटा पदार्थ में अधिक इच्छा है ये बिल्कुल अल्प प्रज्ञा क्षुद्र प्रज्ञा उनके द्वारा अनवगाह्यम उनके द्वारा ये प्राप्त नहीं ये प्राप्त नहीं कर पाएंगे टीका में अमहात्मा भी जो भाष्य में कहा गया उसका अर्थ तो कहते हैं क्षुद्र हृदयत्व हृदय क्षुद्र बना यही महात्मा नहीं बना महात्मा का अर्थ है कि विशाल हृदय ये नचिकेता यमराज उपाख्यान में श्रुति एक जगह में कहता है कहती है कि ये महात्मा मृत्यु नचिकेता को ये उपदेश किया वही मृत्यु महात्मा कैसे हो गये सुबह से शाम तक तो सबको हनन करते हैं कहते हैं उदार हृदय कभी किसी का एक भी अन्याय कार्य नहीं करेंगे तो वही हो गया महात्मा महात्मा का अर्थ नहीं कि न्याय को अतिक्रम करके किसी को मदद कर देना है ये नहीं करेंगे इसलिए साधारणतः ज्ञान मार्गी वाले देखेंगे बहुत ज्यादा ये जो मतलब संसार में सुधार कर देना एकदम सभी का भूख प्यास मिटा देना है उसमें बहुत ज्यादा नहीं लगेंगे क्योंकि प्रारब्ध के अनुसार जीवन चलेंगे तो अगर कोई भूख में है प्यास में है तो उसको जहां तक संभव है कि उसका बुद्धि का विकास कराना भूख प्यास प्यासे तो बुद्धि का विकास नहीं हो पाएगा तो ठीक है आप उनको पानी भोजन कराते रहो हम तो दूसरे लोग देखते हैं। इस प्रकार की होगा तो नलित लोग का दुखी न हम इस प्रकार की श्रुति कहते हैं तत्र हेतु महात्मा क्यों हो गया क्योंकि क्षुद्र हृदय क्यों क्षुद्र हृदय किन्तु अप्य में क्या विवेक रही पंडा अर्थात विवेक बुद्धि वो नहीं है तत्र हेतु क्यों विवेक नहीं हुआ वेदांत तत्र तेतु वेदांत इत्यादि न सूचेते वेदात बहिष्ठ वेदांत श्रवण नहीं करेगा तो विवेक कर नहीं होगा विवेक नहीं होगा तो फिर क्षुद्र हृदय रहेगा आगे टीका में तेसा पौर्वापर्येण पर्यालोचना परिचय पर वेदात बहिष्ठ क्यों क्या तात्पर्य है तेषा जो वेदात बहिष्ठ है वो वेदांत का पौर्वाण पौर्वाण अर्थात तो वेदांत का तत्व को निश्चय करने के लिए सड़विध लिंग है उपक्रम उपसंगार इत्यादि के द्वारा वेदांत का निश्चय करना है पूर्वापर पूरा अध्ययन करने से पता चलता है कि इसका क्या तत्व है पौर्वापर्यण पर्यालोचना परिच, परिचय परामुख उनका परिचय नहीं है परिचय से परामुख हट गए हैं वो लोग हट जाने से वेदांत का स्पष्टता नहीं होता है विचार चातुर्य अभाव पदार्थ वाक्यर्थ विभागम अवगम शून्य तम आह विचार चातुर्य अभा विचार में कुशलता नहीं है वेदांत विचार में कुशलता नहीं है कुशलता नहीं है अर्थात श्रवण करने से तो आगे विचार कर पाएंगे श्रवण में ही रुचि नहीं हो पा रहे तो चातुर्य अभा इसलिए पदार्थ वाक्यर्थ विभाग अवगम शून्य पदार्थ का ज्ञान भी नहीं होता है वाक्यर्थ का ज्ञान भी नहीं होता है पदार्थ तत्व तो तो तुम तो कहने से क्या है कहते तुम कहने से मैं तो मैं ये कौन है कहते मैं जो खाता पीता सुनता देखता ये पदार्थ का ज्ञान नहीं है मैं कहने से जो शुद्ध ना खाता पीता कुछ इसको कहते हैं पदार्थ शोधन पद का लक्ष्यार्थ तो ये दोनों पद का लक्ष्यार्थ तत् और तुम तो पद का लक्ष्यार्थ आने के बाद दोनों में हो करके के वाक्यर्थ तो पदार्थ और वाक्यर्थ विभाग अवगम ज्ञान शून्यम तो ये विचार में कुशलता नहीं होने से पदार्थ निश्चय वाक्यर्थ निश्चय नहीं होता है तो फिर वेदांत बहिष्ट अपी में कहा अल्प प्रज्ञिया इस प्रकार आगे में तो ये पारमार्थिक तत्व के एवं मनीषा समुन्मीषेत आशंक्य तनिष्ठा नाम अगर जो स वेदांत तो बहिष्ठ है उनको ये पारमार्थिक में अगर निष्ठा नहीं हो रही है तभी पारमार्थिक में एव तरी पार्थिक मनीषा समुन्मीषेत फिर किन लोगों का एवं मनीषा मनीषा बुद्धि तो किनका इस प्रकार की बुद्धि समून समुन्विषेद बनेगा वेदांत में अगर ये सामान्य लोगों का रुचि मतलब बुद्धि नहीं हो रहे फिर किन की बुद्धि होगी वेदांत में ये प्रश्न है ऐसे आशंक्य ये समिति देव तनिष्ठान जिन किन का जो वेदांत निष्ठा है तनिष्ठान छह नंबर टिप्पणी तनिष्ठान तत्र अन्य व्यापार बताऊ वेदांत में ही जो अन्य व्यापार वाले हैं उन्हीं को ही आत्मतत्व तो तो में निष्ठा होगी सुबह से शाम लेकर के वेदांत का विचार करें, कहते हैं दिन रात सभी लोग वेदांत विचार करेंगे फिर ये रोटी पानी कहाँ से आएगा तो दूसरे लोग रहेंगे आप उसके लिए चिंता नहीं करना ये जगत कैसा चलेगा वो लोग सब ले लेंगे कहेंगे ये सब तो उसके लिए दूसरे लोग रहेंगे तो आप उसका चिंता ज्यादा नहीं करना भाष्य में ये केचि अजय साम्ये परमेट ये केचि स्त्रीय दया अभी सुनिश्चिता भविष्य भाष्यकार कहते हैं अजय साम्य अज साम्य पर्थतत्व पर सतमी एवं परमेट पर विषय में ये इसी प्रकार के एवे क्या एक नव टिप्पणी नित्य मुक्तत्व मुक्तवादी प्रकारेण तो तो नित्य है मुक्त है ये केचि जो कोई भी इस प्रकार के ज्ञान कर लेगा तो भाष्यकार कहते हैं स्त्रियादी यद्यपि कहा जाता है कि ए, ए, गीता में है ना स्त्रीयो वैश्यो तथा शुद्रस्ते या परा गति तो ये पुनः ब्राह्मण ये शु पाप यो न ना आगे है ये पुनर् ब्राह्मण आगे राजर्षि कहाता ये पुनर पुनर्ब्राह्मण भक्ता ये पुनर राजर्ष हो तथा तो इनका वाद के कहना है क्योंकि उसका पूर्व में है कि ये पी शिव पाप यो न यर्थात तो उनको भी ज्ञान हो सकता है और जो ब्राह्मण है राजर्षि है भक्त है उनको तो होना ही होना और आगे कहते हैं स्त्रीय वैश्व तथा शुद्र दे पी आदि परमगति इनको भी हो जाएगा इनको अलग कोटि क्यों कहे इनको होना थोड़ा कठिन है। पार्थ विपास हाँ, माम पार्थ तो ये पी शिव पाप यो तो इनको होना कठिन है क्योंकि स्त्री को थोड़ा स्वाभाविक रूप से मोह अधिक होगा क्योंकि उसके ऊपर संतान पालन का दायित्व प्रकृति रखा है अगर स्त्री को मोह नहीं होगा ये जगत चलेगा कैसे लीला तो स्वाभाविक रूप से उसके उसमें थोड़ा मोह दिया गया ये सृष्टि मतलब के मतलब नियम के अनुसार तभी ये जगत चलेगा ये पशुओं में तो देखेंगे जब बच्चा दे देगा ना गाय उसके पास और जाना कठिन है वही पहले आपके पीछे पीछे घूमती होगी गाय बच्चा दे देगा तो आप और उसके पास जा ही नहीं पाएंगे तो वो स्वाभाविक है इसलिए कहा गया किन्तु ऐसा नहीं कि, कि किसी भी स्त्री को होगा नहीं हो सकता है कि किसी को पूर्व पुण्य के चलते ये मोह कम होगा उनको हो सकता है इसलिए कहते हैं स्त्री अपि अभी सुनिश्चित वो निश्चित हो जाएंगे तो चेत इसलिए था, है। कहते हैं सुनिश्चिता भविष्य चेत ये कोई योग योग देवा देवानाम बुद्धत स तदवत स एव तदवत तथा मनुष्याण तथा तथर्षिना ऐसे बृहदारण्य उपनिषद में है जिस किसी को भी यह ज्ञान हो जाएगा चेत क्यों कहते हैं टीका में स्त्रीआदीना उपनिषद द्वारा ज्ञान ज्ञाधिकार अभाव अ द्वारातर प्रयुक्तस्तधिकार्भवती अभिप्रेत्य अपीति स्त्रीआदी को उपनिषद के द्वारा ज्ञान अधिकार नहीं है तो नहीं होने पर भी अन्य मार्ग से उनको अधिकार है संभवती अभिप्राय में रखकर के अपी बोल करके कहा गया तत्व से दुर्लभत्म अभ्युपेत चेदी उतम भाष्यकार कह रहे हैं भविष्य छेद ये छेद क्यों कहते हैं है। कहते हैं तत्व ज्ञान दुर्लभ है इसलिए कहते हैं अगर किसी को भी हो जाए तो ये दुर्लभ है मनुष्याण सहस्रेशु कच्चि यतति सिद्धये है सिद्धां यताम सिद्धां कश्चिन् व्यक्ति तत्वत ये दुर्लभ है चतुर्थ पाद व्याचे लोको न गाते चतुर्थ इसको कहते हैं भाष्य में सुनिश्चित भविष्यंति चेत ते ही लोके महाज्ञान वो लोक में महाज्ञान निरतिशय तत्व विषय ज्ञान इतर्थ निरतिशय तत्व विषय का ज्ञान उनको है बहुव्री है निरतिशय तत्व विषय ज्ञान ये तो महाज्ञान लोक में किंतु हमको ज्ञान प्राप्ति करना है लोक में हमको सब महाज्ञान का ये नहीं है वास्तविक ज्ञान प्राप्ति हो जाने से तो आप अल्प धीरे धीरे हो जाना चाहिए तो किसी को पता नहीं चले शांत रहो आनंद में रहो है में तच्छ लोक नौगाह होते कहा गया उसके भाषा में कहते हैं तच्छ अर्थात वर्तम वर्तम अर्थात मार्ग तेसाम विदितम पर लोको नौगाह होते अर्थात तेसाम वर्तम उनका मार्ग अर्थात तेसाम विदितम परमार्थ तत्व वो लोग जो परमार्थ तत्व को जान लिए लोको न गाहते लोक अर्थात सामान्य बुद्धि हैं सामान्य बुद्धि अन्क्रीह अन्य योको जो सामान्य बुद्धि वाले हैं न गाहते न अवतरती अर्थात तो न विषयी कौती अपरो विषय उसको नहीं बना पाता है सामान्य लोग नहीं कर पाएंगे टीका में ज्ञानवता विज्ञात पर अन्वगाह्यम प्रमाणमा ज्ञानियों के द्वारा विज्ञात जो परमार्थ तत्व वो अन्य अनवगाह्य दूसरों के द्वारा वो अवगाह्य नहीं है अर्थात ज्ञ नहीं है ज्ञानी लोग जिसको जान लिए दूसरों के द्वारा वो ज्ञेय नहीं है इसमें प्रमाण देते हैं अर्थात सामान्य लोग उसको नहीं जान पाते हैं उसको प्रमाण देते हैं सर्वभूतात्म भूतभूत हित देवागे मुह्यंत्य पदस्थ पदेशिण शकुनी सकुनी सकुनी शकुनी शकुनी न से गति उपलभ्यूता आत्म आत्मा आत्म सर्वेशा भूताना सर्वाणि भूतानि आत्मभूतानि भूता सारे भूत जिसका आत्म हो गए तो हो जाने से सर्वभूत हित से आगे सभी का हित करेगा क्योंकि सभी तो स्वयं है तो उसका अपदस्य मार्गे पद क्षण देवा अभी मुहंती अभी वो अपद हो गया अर्थात तो उसका कोई गमन होगा परलोकों के लिए परलोक गमन होगा तो देवता लोग रास्ता में देखेंगे वो जा रहे हैं उन्हें लोग किंतु उसका तो गमन गमनागमन कुछ नहीं है यही वस्य प्राणासमीयंत यही मुक्त हो जाएगा इसलिए कहते हैं तो अपदस्य मार्गे वो किस मार्ग में जाएगा पदेण पद को खोजने वाले कौन देवा मुहयी देवता लोग भी देखते रहेंगे वो कहाँ गया तो उनको भी पता नहीं चलेगा दृष्टांत तो देते है शकुन इनाम आकाशे गतिर नहीं वो उपलब्ध थे पक्षी जब आकाश में उड़ जाती है तो उसका फिर पद रह जाता है और नहीं रहेगा इसी प्रकार की ज्ञानी का स्थिति टीका में ब्रह्मादीनाम ूता ब्रह्दीना स्तंभपर्यता तद्भूत विदुषा सर्वात्मूत भूतेषु निरूपचरित परमित प्राप्य परमसुखात्मक मार्गे मगे दवा अपि पदम विविध मोहमु उपग्छतीलोक का अर्थ कहते सर्वेशा भूताना सारे भूत ब्रह्मादीना स्तंभ पर्यता स्तंभ तृण ब्रह्म से ब्रह्म से लेकर के तृणपर्यंता आत्मा सभी का वो स्वरूप हो जाता है अधिष्ठान सभी का हो गया सभी कुछ उसी में कल कौन है वो कते परम ब्रह्म तद्भूत तदूप हो गया कौन विद्वान विदुष अभी उसका कैसा स्थिति है कहते हैं सर्वात्म भूत सभी का आत्मभूत वही है अर्थात मैं ही सब कुछ हूँ इस प्रकार बुद्धि सर्वेश भूतेश निरूप चरित स्वरूपत्वादेव सभी भूत में उसका स्थिति निरूप चरित कोई कोई गौण नहीं है जैसे पिता पुत्र को कहता है वो तो मेरा ही स्वरूप है किन्तु वास्तविक क्या उसका ही पिता का ही स्वरूप है इसको कहते हैं गौण प्रयोग वो तो उसको मैं मान लू कहते हैं वो सब गौण प्रयोग है किंतु ज्ञानी जब सब सद्भूत हो जाता है वो निरुपचरित कोई गौण नहीं है मुख्य है होने से परम हित तो सभी का वो हित करने रहता रहता है पर, पर, परम प्रेमास्पद क्योंकि सभी कुछ उसका प्रेम कास्पद सभी में वो प्रेम रखता है परम सुखात्मक से वो भी परम सुखात्मक रूप हो गया प्राप्य पुरुषार्थ विरहीण अभी प्राप्य कोई पुरुषार्थ और बचा है ऐसा उसका नहीं है विरोहीण मार्गे उसका जो मुक्ति मार्ग में देवा देवा विद्यावंतोपि तो उपासना करके बहुत उच्च को टिके देख लेंगे कौन किस मार्ग में जा रहा है विद्यावंतोपि पदम अन्वेषमाण उसका मार्ग खोजते हुए विविध मोहम्मपगतर्थ मोह को प्राप्त करते है कहाँ गया पता नहीं चलता इस प्रकार कहते हैं महात्मनो ज्ञानवतो ज्ञानवत गंतव्यपरहित पिपूर्ण से गतिरअवंत अशक्य निदर्शनवशन विषदयति जो महात्मा है ज्ञानी है ज्ञानवत महात्म सामनाकरण गंतव्यपरहित उसका कोई गंतव्य पद नहीं है पद अर्थात पद्यते नहीं है क्यों नहीं है सर्वत्र विद्यमान है वो फिर कहाँ जाएगा अवगंतुम असक्या उसका गति नहीं जाना जा सकता क्योंकि इसका गति ही नहीं सर्वत्र विद्यमान है निदर्शन वसेन नशदी एक दृष्टांत तो देकर के कहते हैं सकुनी नाम इव आकाशे गतिर न एव उपलब्ध पक्षियों का गति आकाश में पता नहीं चलता है इसी प्रकार की आत्मज्ञानियों का परलोक गमन उनका परलोक गमन ही नहीं है तो नहीं है तो फिर उनका पद कहां से आएगा तो हम ही ये जगत है ये जगत में मतलब कल्पित तो है मैं ही जगत का कल्पना कर रहा हूँ इस प्रकार की दृढ़ हो जाता है फिर धीरे धीरे जगत कल्पना शीतल होकर बंद हो जाता है आज यहाँ तक आगे दो तीन चार चार दिन अवकाश रहेगा हाँ अच्छा आँ, ये श्लोक उच्चारण करेंगे पचानवे श्लोक उच्चारण करेंगे आज़ीगी। आज़ीगी। आज़ीगी। आज़ीगी। आज़ीगी। आज़ीगी। आज� ओम ओ पूर्णमिदं पूर्णमद पूर्णा पूर्णमग्य पूर्णमादाय पूर्णमेवशिष्य ॐ शंकरं शंकराचार्यं केशवं शातिशा शाति शंकर शंकरचार्यववातराय सूत्रवाच्य वंदे भगवत ईश्वर गुराग मूर्तिभागि योगदे क्ष नमः ओम